इस युग में भगवत शरण ही उपाय आज एक समस्या बहुत बड़ी है थोड़ी चर्चा उस पर कर लेना इस समय ठीक ही रहेगा क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि हम जानते बहुत हैं यह भी चाहते हैं कि शास्त्र के अनुसार चलें परंतु आज का वातावरण ऐसा है कि चल नहीं पाते हम चाहते हैं कि घर में भगवान के लिए भोजन बने घर में भगवान के लिए भोजन बन नहीं पाता क्या करें हम चाहते हैं हमारा लड़का सत्यवादी चरित्रवान हो फिर भी हमको उसे ऐसे स्कूल में भेज देना पड़ता है जहाँ पर चरित्र का संस्कार ही नहीं मिलता हम चाहते हैं हमारा लड़का टीवी वी न देखे पर हम रोक नहीं सकते यह क्यों हो रहा है सत्संग बढ़ता जा रहा है पुण्यकर्म बढ़ता जा रहा है और दुख भी बढ़ता जा रहा है अविवेक भी बढ़ता जा रहा है दोनों एक साथ कैसे हो रहा है कई पेपर वाले निकल निकाल देते हैं कि हमारे शहर में सत्संग तो बहुत बढ़ गया पर चोरी बहुत बढ़ गई डाका बहुत बढ़ गया हिंसा बहुत बढ़ गई और व्यविचार बहुत बढ़ गया बलात्कार बहुत बढ़ गया ये दोनों एक साथ कैसे बढ़ गए ऐसा आक्षेप करते हैं आक्षेप उनका एक प्रकार से ठीक भी होता है परंतु यह समझना चाहिए काल की गति को भी समझना चाहिए और उसमें से अपने को निकालने की युक्ति भी समझना चाहिए एक नियम है एक काल तत्व का नियम है कि जो दबाया जाता है उसकी तपस्या बढ़ती है और जिसका भोग होता है वह कमज़ोर होता है हम लोगों के सामने हैं पहले ज़मींदार लोगों का भोग था और छोटे लोग कमजोर थे जो दबाया जाएगा उसका तप होगा उसको सहन करना पड़ेगा फिर वह ऊपर आएगा आज जो आपसे डरते हैं कल आपको उनसे डरना पड़ेगा जिनके ऊपर आप शासन करते थे उन्हीं की बात आपको माननी पड़ रही है क्योंकि उनकी तपस्या ऊपर हो गई इसलिए भगवान ने गीता में कहा तीन कर्म छोड़ छोड़ोगे भोग में पड़ोगे तो कमजोर होगे यज्ञ दान यज्ञदान न न्याज कार्यमेव तथ यज्ञोदान तपस्चैव पावनानि मनीषिण गीता जो यज्ञ दान तप को छोड़ देता है वह भोग में पड़ जाता है और जो भोग में पड़ जाता है वह कमजोर हो जाता है वह जिसको दबाता है वही उसको दबाने के लिए तैयार हो जाता है सतयुग में सत्वगुण का भोग होता है सृष्टि त्रिगुणात्मिका है रजोगुण तमोगुण दबे रहते हैं जब दबे रहते हैं तब उनका बल बढ़ता है नहीं तो सतयुग से त्रेता नहीं आना चाहिए जब रजोगुण थोड़ा ऊपर आएगा तो त्रेता आ जाएगा देता आ जाएगा और इसी क्रम से द्वापर आ जाएगा इस समय तो रजोगुण तमोगुण का भोग चल रहा है सृष्टि में और सत्य की तपस्या चल रही है आप सत्य का बीज बो सकते हैं पर आप समि की धारा को इस समय तोड़ नहीं सकते आज आपके अनुसार सृष्टि नहीं चल सकती है परंतु युक्ति आपके पास है भगवान को पकड़ आप अपने को बचा सकते हैं क्योंकि वे गुणातीत हैं हो सकता है कि आपके बालक भी आपको मूर्ख कहे पर जमाने को नहीं समझ रहे हैं समय को नहीं समझ रहे हैं सच्चाई को पकड़े हैं इससे क्या होना है आपका बालक भी आपका साथ हो सकता है ना दे आपके संबंधी भी आपको मूर्ख समझ सकते हैं कि आज के युग में सत्य को लेकर यह खड़ा हुआ है इससे क्या होना है इससे दरिद्रता ही इसके जीवन में आनी है हो सकता है ऐसा परंतु परमेश्वर को पकड़ करके आप यदि जीवन को बचा लेंगे तो आप एक दिन अनुभव करेंगे मृत्यु के समय की जीत हमारी है जो हमारे सत्य को छुड़ाना चाहता था उसकी जीत नहीं होगी दूसरा आप सत्य का बीज बो सकते हैं फल की इच्छा मत करिए पर बीज बोने में आप उदासीन मत होइए आप धर्म के अधिक से अधिक बीज बोइए यही बीज भविष्य बनेगा जब रजोगुण सृष्टि को थका देगा तमोगुण सुला देगा तब आपका यही बीज आपका यह शास्त्रीय सिद्धांत ही ऊपर उठ करके एक मिनट में सारे विश्व में चमत्कार उत्पन्न कर देगा इसलिए सात्विक व्यक्ति को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए उसको काल की गति जाननी चाहिए उसको नाराज भी नहीं होनी चाहिए होना चाहिए उसको अपना काम दृढ़ता पूर्वक करते रहना चाहिए और परमेश्वर को पकड़े रहना चाहिए रामायण आप सभी लोग जानते हैं जिस समय काम का आक्रमण हुआ भगवान शिव पर उस समय गोस्वामी जी ने ऐसा वर्णन किया है कि सारा विश्व कामरूप हो गया परंतु वही एक छोटी सी पंक्ति गोस्वामी जी कहते हैं जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मानस तो भगवान का कोई शत्रु है कि भगवान ने किसी की रक्षा की किसी की रक्षा नहीं की नहीं ऐसे समय में जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए जिसने भगवान को अपने हृदय में पकड़ लिया हो जे राखे रघुवीर अब भगवान के शरण ग्रहण करके अपनी रक्षा कर सकते हैं सत्य का बीज बो सकते हैं और विश्वास रखिए यही बीज भविष्य में भविष्य बनेगा इस समय आप मत देखिए कि जगत में परिवर्तन हो रहा है इस समय तो रजोगुण तमोगुण का भोग चल रहा है समष्टि ऐसे ही चलेगी पर आपका प्रयास व्यस्त नहीं है आपको अपने प्रयास को तीव्र कर देना चाहिए